गीता तत्व चिंतन संन्यास और योग दो योग मार्ग वस्तुतः भक्ति प्रधान योग मार्ग वस्तुतः भक्ति प्रधान मार्ग है कहा जा चुका है कि इसमें साधक कर्म का कर्तापन और फल का भोक्तापन ईश्वर को समर्पित करता है दूसरे शब्दों में कर्मयोगी भगवत समर्पित बुद्धि से समस्त कर्म करता है यह भक्ति की ही साधना हुई इसे महान तवम की साधना भी कहते हैं इसमें साधक अपने अहम को ईश्वर के विराट अहम में निमज्जित करने की चेष्टा करता है श्री रामकृष्ण की भाषा में यह ना हम ना हम त्वेव त्वेव मैं नहीं मैं नहीं तुम ही तुम ही की साधना है और सांख्य मार्ग है महान अहम की साधना ज्ञान की साधना सोहम या अहम ब्रह्मास्म की साधना इसमें साधक अपने अहम का विस्तार कर विश्व ब्रह्मांड को व्याप लेता है भले ही ये दोनों रास्ते सर्वथा स्वतंत्र हों पर दोनों ही पथों के पथिक माया के बंधन में नहीं फंसते श्री रामकृष्ण के एक परम भक्त थे गिरीश चंद्र घोष जो बंगाल में नाट्य सम्राट के रूप से प्रसिद्ध थे वे कहा करते थे ठाकुर के दो शिष्यों को माया बांध नहीं पाई एक थे ज्ञानी विवेकानंद और दूसरे से भक्त नाग महाशय स्वामी विवेकानंद को जब माया बांधने गई तो उन्होंने ज्ञान के बल पर अपने अहम का विस्तार कर लिया और माया की डोर ही अंततः छोटी पड़ गई और जब माया नाग महाशय के चारों ओर डोर लपेटकर कर कसने लगी तो उन्होंने भक्ति से अपने को इतना छोटा बना लिया कि डोर में से फिसल कर निकल आए इस प्रकार चाहे ज्ञान योग का पथ हो या कर्मयोग का भक्ति प्रदान पथ हो दोनों एक ही लक्ष्य की प्राप्ति कराते हैं इस कारण जो सांख्य और योग को एक देखता है उसका देखना ही सार्थक है यह पाँचवें श्लोक के उत्तरार्थ में कहा गया है 220 कर्म योग के बिना संन्यास भी कठिन यह सुनकर अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है कि जब संन्यास और योग दोनों रास्ते एक ही फल की प्राप्ति कराते हैं तब मैं योग से न जाकर सन्यास का रास्ता ही क्यों न पकड़ूं? योग का रास्ता अपनाने से तो कर्म कीच में से होकर जाना पड़ेगा किंतु सन्यास का रास्ता पकड़ने से इस गंदगी से बचाव हो जाएगा इसके उत्तर में श्री भगवान कहते हैं सन्यासस्तु महाबाहो दुखमाप्तुमयोगत योगयुक्तों मनिर्ब्रह्म नचरेगते परंतु हे बाहो निष्काम कर्मयोग के बिना कर्म संन्यास प्राप्त होना कठिन है जबकि भगवत स्वरूप का मनन करने वाला कर्मयोगी शीघ्र ही परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है अर्जुन जिस संन्यास के प्रति आकर्षण का अनुभव कर रहा है उसमें मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में व्यक्ति को कर्तापन का त्याग करना पड़ता है उसे यह अनुभव करना पड़ता है कि गुण गुणों में ही बरत रहे हैं मैं वस्तुतः अकर्ता हूँ आगे के श्लोक आठ और नौ में सन्यासी के इसी मनोभाव का चित्रण किया गया है परंतु इस मनोभाव को पाना कोई सरल बात नहीं है यह अर्जुन समझ नहीं पा रहा है ऐसा मनोभाव प्राप्त करने के लिए मन का शुद्ध होना आवश्यक है मन की अशुद्धि उसकी चंचलता का कारण बनती है और फलस्वरूप साधक साक्षी भाव में अवस्थित नहीं हो पाता साक्षी भाव में स्थित होना ही संन्यास की पूर्व शर्त है मन के शोधन के लिए निष्काम कर्मयोग अनिवार्य है हमने इस निष्काम कर्मयोग की व्याख्या बारंबार स्थान स्थान पर की है